आनंद की खोज स्वाध्याय क्रियायोग का दूसरा अंग है स्वाध्याय सत्साहित्य के पठन पाठन एवं श्रवण को सभी धर्मशास्त्रों में सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है ध्यान और जप के समकक्ष नियमित स्वाध्याय भी प्रत्येक साधक की साधना का अनिवार्य अंग है स्वामी विवेकानंद की मान्यता थी कि स्वाध्याय और विद्या अध्ययन के अभाव में धर्म संघों का रास हो जाता है आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना आवश्यक साधु संग आसानी से प्राप्त नहीं होता इसकी पूर्ति सत्साहित्य करता है सत्साहित्य हमें कुछ क्षणों के लिए परमात्मा के सानिध्य में ला खड़ा करता है तथा तो मन को सद विचारों से पूर्ण एवं कुविचारों से रिक्त करता है शास्त्र आत्मनिरीक्षण से में सहायक होते हैं वे दर्पण की तरह हैं जो हमारे मन में छुपे दोष को प्रकट करते हैं विषय चिंता क्षीण होती है यदि ध्यान को चित्त की एकाग्रानता एक कह सकते हैं तो स्वाध्याय को वाक्य की एकता की संज्ञा दी जा सकती है यदि हम प्रार्थना द्वारा अपनी बात प्रभु तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो प्रभु संतों की वाणी एवं शास्त्र के माध्यम से हम तक पहुंचकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं ध्यान और प्रार्थना हमारे आवेदन है तो सत्साहित्य और शास्त्र प्रभु की ओर से हमारे लिए उनके उत्तर हैं स्वाध्याय की पद्धति जितना लाभ सत साहित्य से होता है उतनी ही हानि असत साहित्य के अध्ययन से होती है इस कथन की सत्यता का सभी साधकों को तब अनुभव होता है जब अपने पूर्व जीवन में रुचिपूर्वक पढ़े गए असत साहित्य की स्मृति साधना के समय उनके मन में उठकर उसे विक्षिप्त करती है अतः स्वाध्याय जितना आवश्यक है अवांचनी एवं अहित कर साहित्य का परित्याग भी उतना ही आवश्यक है दुर्भाग्य है कि इस विषय में अनेक साधक सजग नहीं होते असत साहित्य का निषेष निषेध स्वाध्याय की दिशा में पहला कदम है अपराध और यौन विषयक साहित्य तो निश्चित रूप से हानिकारक है ही उसे तो छूना तक नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त सामाजिक सांसारिक विषयों पर आधारित साहित्य श्रृंगार करुण एवं इसी प्रकार के भावोद्दीपक उपन्यास नाटक कहानियां आदि भी अधिक साधक के लिए उपयोगी नहीं हैं इसी प्रकार राजनीति विषयक सामग्री से भी अध्यात्म पथ में के पथिक का कोई लेना देना नहीं रहता इस संदर्भ में स्मरणीय है कि श्री रामकृष्ण समाचार पत्रों को छूतक नहीं सकते थे क्योंकि उसमें विषयी चर्चा होती है वर्तमान समय में तो समाज के नैतिक स्तर में गिरावट के कारण तत्संबंधी समाचारों से पूर्ण समाचार पत्रों का पठन निश्चित रूप से विक्षेपकारक हो गया है शास्त्रीय ग्राह्य एवं उपाधि सत्साहित्य के भी दो प्रकार होते हैं किसी सिद्धांत के प्रतिपादन एवं सिद्धि के लिए जिस साहित्य में युक्ति एवं तर्क का बाहुल्य होता है उसे वाद कहते हैं सिद्धांत की सिद्धि के बाद केवल उसी की दृढ़ता के लिए अनेक शास्त्र होते हैं जो सिद्धांत कहलाते हैं प्रारंभ में जीवन का लक्ष्य और साधन पद्धति के निर्धारण के लिए वाद की आवश्यकता साधकों को भी होती है उन्हें चाहिए कि वे विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर लें, जिससे आगे चलकर संशयादि उत्पन्न न हो लेकिन एक बार सिद्धांत का निर्धारण होने के बाद वाद श्रेणी के शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती यही नहीं वे साधना में बाधक भी हो सकते हैं लेकिन तीन प्रकार का साहित्य साधक को प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होती है पहला जो साहित्य आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन करे एवं भगवत प्रेम की वृद्धि करे दूसरा जो साधना पद्धति का निरूपण करे एवं तीसरा जो संसार बंधन एवं आसक्ति का स्वरूप बताकर उन्हें दूर करने का उपाय बताए संत महापुरुषों की जीवनियाँ इस दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है बहुत से भक्त नियमित रूप से प्रतिदिन गीता भागवत रामचरित आदि का पारायण करते हैं यह एक बहुत प्रशंसनीय आदत है लेकिन कभी कभी यह अभ्यास यंत्रवत हो जाता है तब उससे इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए ध्यानपूर्वक गहराई से एवं मनन के साथ किया गया स्वाध्याय अधिक लाभप्रद होता है ऐसा न हो कि मुंह से हम उच्चारण करते रहें और मन कहीं और भटक रहा हो यह आवश्यक नहीं कि बहुत से धर्मशास्त्रों को पढ़ा जाए एक ग्रंथ को एकाग्रता पूर्वक उसके अर्थ को भली प्रकार हृदयंगम करते हुए पढ़ने से कहीं अधिक लाभ होता है यही नहीं जो जो साधक आगे बढ़ता चलता है वह अनुभव करने लगता है कि एक ग्रंथ का एक अध्याय ही उसके लिए पर्याप्त है उसमें ही इतना ज्ञान इतनी साधनोपयोगी बातें विद्यमान है जो उसके सारे जीवन के लिए पर्याप्त है कभी कभी तो गीता का एक श्लोक स्वामी विवेकानंद के साहित्य का एक परिच्छेद श्री रामकृष्ण वचनामृत का एक पृष्ठ अथवा रामचरित मानस की एक चौपाई ही उसे दिन भर के चिंतन के लिए यथेष्ट सामग्री प्रदान करने लगेंगे इस संदर्भ में स्मरणीय है स्वामी तुरयानंद जी जो गीता के एक एक श्लोक पर घंटों मनन एवं ध्यान किया करते थे स्वाध्याय का उद्देश्य हमारे अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार नहीं बल्कि उसकी गहराई में जाना है गहन चिंतन की दिशा में लेखन एवं सत्साहित्य के अंशों का अनुवाद अत्यंत सहायक होता है इस कार्य में मन को अत्यधिक एकाग्र करना पड़ता है प्रत्येक शब्द के वास्तविक अर्थ को श्रेयंगम किए बिना ठीक ठीक अनुवाद तो हो ही नहीं सकता गीता का श्लोक मात्र पढ़ लेने के बदले लिखा जाए तो स्पष्ट ही है कि इस कार्य में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी मौलिक लेखन कार्य में भी अपने विचारों को सुनियोजित करना आवश्यक होता है जो मानसिक व्यायाम का कार्य करता है यदि हम मन ही मन कोई पुस्तक पढ़ें तो इसमें केवल हमारे नेत्र एवं मन कार्य करते हैं लेकिन यदि हम उच्चारण करते हुए पढ़ें और जिस वाक्य को पढ़ रहे हों उस पर उंगुली रखते जाएं, तो नेत्र जिहवा कर्ण स्प स्पर्शेंद्रीय एवं मन ये सभी कार्यरत होंगे अतः बोल बोल पढ़ना अधिक उपयोगी है कुछ लोगों की एक ही विषय से संबंधित सुंदर बातों को विभिन्न पुस्तकों से निकालकर एक साथ संग्रहित करने की अभिरुचि होती है ध्यान धार शरणागति सेवा त्याग आदि विषयों पर विभिन्न संत महात्माओं ने क्या कहा है भिन्न धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है इसे एक साथ लिख रखना एक रोचक एवं स्वस्थ अभिरुचि है हम तत्काल उन सभी बातों को अपने जीवन में उतार न सकें तो भी इससे एक शुभ संस्कार तो मन पर अवश्य पड़ता है जो स्वाध्याय का उद्देश्य है स्वाध्याय अकेले एक दो व्यक्तियों के साथ या सामूहिक रूप में किया जा सकता है इन तीनों पद्धतियों का अपना अपना महत्व है कभी हम एकांत चाहते हैं स्वाध्याय के माध्यम से प्रभु के साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने के लिए तो कभी एक दो मित्रों के साथ ही किसी विषय की चर्चा कर उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं और कभी सामूहिक रूप में स्वाध्याय का कर भक्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जो निम्न गामी मन केवल व्यक्तिगत प्रयास से उठाया नहीं जा सकता वह सामूहिक सत्संग से भक्तों के साथ स्वाध्याय करने से सहज ही में उर्धामी हो सकता है पढ़ाने के लिए पढ़ने पर विषय को अच्छी तरह हृदयंगम करना होता है यदि किसी साधक को शास्त्र ग्रंथों के अध्यापन का कार्य करना पड़े तो निश्चित रूप से वह उसके लिए लाभकर सिद्ध होगा हाँ उसकी दृष्टि केवल अध्यापन की ओर नहीं स्वयं के अध्ययन एवं आध्यात्मिक लाभ की ओर भी होनी चाहिए खतरे एवं सावधानियाँ सभी आध्यात्मिक साधनों के अनुष्ठान में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है अन्यथा साधक की प्रगति अवरुद्ध हो सकती है साधना का उद्देश्य सदा स्मरण रखना चाहिए स्वाध्याय का उद्देश्य मन को शुद्ध एवं उच्चतर चिंतन के लिए तैयार करना जिससे वह भगवान साक्षात्कार के लिए समर्थ हो सके इस लक्ष्य को भूलने से स्वाध्याय एक व्यसन का रूप लेकर स्वयं एक बाधा बन सकता है बहुत से शास्त्रों को पढ़ने की वासना शास्त्र कहलाती है और बहुत से साधक इसके शिकार हो जाते हैं इनकी शास्त्र जिज्ञासा कभी समाप्ति ही नहीं होती और वे एक के बाद दूसरा ग्रंथ पढ़ते चले जाते हैं उन्हें इस अध्ययन में बौद्धिक रस या आनंद का अनुभव होता है जो उनके मन को एक कार्य प्रदान कर सकता है इससे अधिक और कुछ नहीं दूसरों को पढ़ाने की उपदेश देने की वासना भी कुछ साधकों को नई नई पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है यदि पढ़ते समय मन में यह विचार उठता रहे कि अमुक बात बहुत अच्छी है मैं इसे दूसरों को सुनाऊँगा तो साधक लक्ष्य से च्युत हो जाता है श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि दूसरों को मारने के लिए तो ढाल तलवार की आवश्यकता होती है लेकिन स्वयं को मारने के लिए एक सुई ही काफ़ी है इसी तरह दूसरों को दिखाने और उपदेश देने के लिए भले ही बहुत से शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता हो लेकिन स्वयं के लिए थोड़ी सी बात ही पर्याप्त है स्वाध्याय जितना आवश्यक है उतना ही ठीक है अधिक नहीं हाँ यदि अत्यधिक चंचल मन ध्यान में बैठ ही नहीं सके एकाग्र हो ही ना सके तो ऐसे मन को निम्न स्तर पर जाने से तथा तमाम तामस में पतित होने से रोकने के लिए पठन पाठन में लगाए रखना बहुत उपयोगी सिद्ध होता है इससे मन आध्यात्मिक स्तर पर उठने में असमर्थ होते हुए भी बौद्धिक स्तर पर बना रहता है दैहिक अथवा स्थूल भौतिक स्तर पर उतर नहीं आता